एक डानिश मंद कास्तकार, एक वक्त का किस्सा है कि वहाँ एक कास्तकार रहता था, जो अपने घर से बहुत दूर एक दौलतमंद नवाब के खेत में काम करता था। माजी के डाकुओं के गिरोह उन पहाड़ों पर छुपे रहते, जिनके नीचे वादियां होती पर शहनशाह ने अपनी फौज को भेजा था कि वो ढूंढ ढूंढ कर उन चो एक और हथियार। कभी-कभार उन खेतों में पुरानी लड़ाइयों के हथियार मिल जाते थे। एक मर्तबा जब वो एक दरख्त को ढूंढ काट रहा था, उस कास्तकार को एक सोनी से भरा थैला मिला। हाँ, क्या ये सोना है? अब इस कास्तकार ने अपनी जिंदगी में बस चांदी के ही सिक्के देखे थे, और वो इतना सारा सोना देखकर जब वो घर की तरफ रवाना हुआ, तो पहले से ही अंधेरा हो चुका था। मैं इतने ढेर सारे सोने का क्या करूंगा? अपने घर के रास्ते पर कास्तकार ने उन सब मसलों के बारे में सोचा, जो इस दौलत की वजह से हो सकते थे। पर मैं इस सोने का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? हर शहर जो नवाब के इलाके में मिलती है, वो कानूनन कास्तकार को वो सोना नवाब को देना चाहिए था कास्तकार ने फैसला किया कि उसके लिए खजाना खुद रख लेना कहीं ज्यादा बा इंसाफी थी पैसे भी नवाब के पास तो सब कुछ है मैं गरीब हूं और मुझे इस दौलत की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है तो मैं इसे रख लेता हूं पर उसने समझ लिया कि उसे कितना जोखिम मोल लेना पड़ेगा अगर किसी को भी उसकी इस खुशकिस्मती का इल्म हो जाए मुझे किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए लेकिन मेरी पीवी की बाबत में क्या करूं? वो अपना मुंह बंद रख ही नहीं सकती और कोई भी रास्ता छिपा कर नहीं रख सकती है। जैसे ही वो अपना मुख खोलेगी, मैं जरूर जेल में डाल दिया जाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने बाहर आये इस मसले के बारे में सोचा जब तक कि उसे इसका हल न मिल गया और उसे य कुछ देवदार के दरख्तों के करीब और अगले दिन बजाय काम पर जाने के वो गांव में गया कुछ उम्दा किस्म की मछलियां खरीदने को कुछ डोनट और कुछ हरगोश दोपहर को वो घर गया और अपनी दीवी से कहा अपनी बांस की टोकरी लो और मेरे साथ आओ कल रात बारिश हुई थी और जंगल कुल्ला बारिश से भरा हुआ है हमें उन तक प बीवी को मशरूम बहुत पसंद थे। उसने अपनी टोकरी उठाई और अपने शाहर के पीछे चल दी। जब वो जंगल में पहुंचे, तो कास्तकार चीखते हुए अपनी बीवी की तरफ दौड़ गया। देखो, देखो, हमें एक डोनट का दरख्त मिला है। और उसने उसे वो तहनियादेखाई जिन्हें उसने पहले से ही डोनट्स से लाद दिया था। � बीवी हैरत में पड़ गई लेकिन वो और भी ज्यादा परेशान हो गई जब मशरूमों की बजाय उसे वहाँ घास में मछलियां मिली <laughs> देखो जानू घास में मछलियां हैं <laughs> आज हमारा खुशनसीब दिन है मेरे दादाजी कहा करते थे कि हर एक के लिए खुशनसीब दिन जरूर आता है शायद हमें आज खजाना भी मिल जाए। एक अफवा हवाज होने के साथ साथ कास्तकार की बीवी कानों की कच्ची भी थी। तो उसने अपनी बीवी पर यकीन किया और दोहराया आसपास देखते हुए। ये हमारा भी का दिन है, ये हमारा खुशनसीबी कादिन है। और वो खासमी मछलियाँ ढूँढती रही। अब तक उस खातून की डोकरी मछ जाड़ी के अंदर देखा और कहा कल मैंने अपने जाल बिछाए थे अब देखना चाहता हूँ कि क्या कोई मछली या झींगा फंसा कुछ मिनट के बाद बीबी ने शाहर की बहुत ही उतावली आवाज सुनी यहाँ और देखो मैंने क्या पकड़ा है कितनी नयाब किस्मत है मैंने एक खरगोश को पकड़ा है वो वापस घर जा रहे थे और बीवी उतावलेपन में बोलते जा रही थी उस रात के उम्दा खाने के बारे में जिसमें होंगे डोनट्स मछली और खरगोश कास्तकार मुस्कुराया और कहा <laughs> चलो फिर जंगल से गुजरते हैं हमें और डोनट्स मिल सकते हैं ओ हाँ चलो चलें वो उस जगह गए जहाँ कास्तकार ने अपने सोने के सिक्कों को यहां आकर देखो यहां एक अजीब सा थैला है यह सोने से भरा हुआ है हाँ, क्या तुम क्या कह रहे हो हाँ, मेरे ख्याल से तो यह एक तिलस्मी जंगल है हमें درختوں पर डोनट्स मिले और फिर घास में मछलियां मिली और अब सोना बेचारे खातून इतनी उतावली हो गई कि उसकी आंखों में आंसू भर वो एक और लव्स और जब उसने चमकते सिक्कों को छुआ तो उसकी जुबान पर ताला पड़ गया। आ, इतना सारा सोना और अब ये सब हमारा है। हाँ बिल्कुल। घर पहुंचकर खाने के बाद दोनों में से कोई भी सोना सका। कास्तकार और उसकी बीवी बाहर हाउ उठते रहे अपने उस खजाने को देखने के लिए जिसे उसने छिपाया था एक पुराने बक्से मे� कल के बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना ठीक है? यकीनन कभी नहीं, मैं आमक नहीं हूँ। और उसके बाद वो हर दिन यही ताक़ीद बारहा रहा था। जल्द ही पूरा गांव उस खजाने के बारे में सुन चुका था। कास्तकार और उसकी बीवी को नवाब ने तलब किया, और जब वो अंदर उससे मिलने गए, तो कास्तकार न मैं सुنا ہے کہ تمम् ہیں کا خزانہ मिलا ہے او یق نہم मिलا ہے حصور ک تم بता سکتی ہو کب اور कैے जنگل में उसकी کے ا خزارش پر پہل ڈٹس کے बारे में बाکی پرکی مچھلیں کے में آخر دریا کے بارے में इस दौरान उसके पीछे खड़ा उसका शौहर अपनी पेशानी पर अपनी उंगलियों को पीटता रहा और नवाब को इशारा करता रहा नवाब को उस खातून पर अब और फिर मैं शर्त लगा सकता हूं कि वहीं तुम्हें खजाना भी मिला होगा यह दुरुस्त है हुजूर नवाब कास्तकार की तरफ मुड़ा और अपनी उंगलियां पेशानी पर पीटते हुए उसने हमदर्दी से कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारे मायने क्या है बदकिस्मती से मेरा भी मेरी बीवी के साथ यही मसला है کاستکار اور اس کی بیوی کو گھر بھیج دیا گیا اور کسی نے ان کی کہانی پر یقین نہیں کیا اور اس طرح وہ دانشمند کاستکار جیل نہیں گیا اور اس نے اپنی دولت بہت ہی دانشمندی سے خرچ کی